अनुभव से स्विषयाद अज्ञाना भेद बोधांत्रेद अनुभव सुशक्ति काल में जो अनुभव हुआ वह अनुभव स्विषय उस अनुभव का विषय क्या था अज्ञान न किंचित दवे दिशा अनुभव हुई थी जिसको आपने जो उसका स्मृति आपने किया है उसके अगर आपको अनुभव मानना पड़ेगा है ना अज्ञान का अनुभव मानना पड़ेगा तो अज्ञान के जो अनुभव मानोगी तो अनुभव का जो विषय कौन होगा अज्ञान वह अज्ञान स्वान से भिन्न है जैसे घट ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष में ज्ञान जागृत में घट का अनुभव हुआ वह अनुभव जो हुआ है उसमें जो अनुभव है जो ज्ञान है वो क्या है वो घट से भिन्न है तदगत सुशुद्धि काल जो अज्ञान का ज्ञान हुआ वहां पर भी घट ज्ञान के समान समझोग भी क्या हो रहा है वह ज्ञान स्व विषय बूता अज्ञान से भिन्न है यथा प्रत्येकाल में हुआ जो घटक ज्ञान है वह घटक ज्ञान का जो रूप ज्ञान स्व विषय घट से भिन्न है स्व विषय आदि अज्ञान आदि भेदम भेद सिद्ध हो जाएगा और बोधांतरा जैसे अनेकों ज्ञानों का अभेद किया था अपने घट ज्ञान पट गई स्वज्ञान क्या है अभिन्न ज्ञान दृष्टिया सगल ज्ञान अभिन्न जैसे थे वहां यहां पर भी ये सुषुप्ति का जो ज्ञान है और सिद्ध कर रहे हैं सुशुक्ति में भी स्विषेद और बोधांतरा बोधांतर मे ज्ञानांतर ज्ञानांतर कौन है सुख ज्ञान है या सुशुक्ति में अथवा स्वप्रज्ञान ज्यान, उन ज्ञानों के साथ जागृत कि सक्य अभेद आह अभेद कथंक अग्निश्लोक मे स्वबोध विषयादि न स्वप्रबोधवत् प्रबोधवेप्येका संविदि मसाब्दयुग कलशो ग्येस्वे कदा नो देतीस्त मेथी ये का संविदेशा स्वयं प्रभा सबोधो विषय भिन्न वह जो सशक्तिकालीन ज्ञान था वह ज्ञान निश्चित रूपेण न अप्रेम से भूता ज्ञान से भिन्न है न बोधात लेकिन अन्य ज्ञानों से वो भिन्न नहीं है दृष्टान क्या स्वप्न का ज्ञानों के समान जागर दे ज्ञान के समान जागरण घटपटमट ज्ञान हुआ था स्वप्न में भी घटपटमट ज्ञान हुआ है वहां पर क्या देगा? ज्ञान से विषय भिन्न होता है और ज्ञानों का परस्पर लेकिन अभेद है उसी प्रकार यहां पर भी इस शक्ति कालीन ज्ञान अन्य ज्ञानों से अभिन्न है किंतु अपना विषय से भिन्न है घट ज्ञान और प्रो है अभिन्न है किन्तु तो घटक ज्ञान अपना विषय गुण घट से भिन्न है घट क्या है अनिविचार्य घट ज्ञान में तो घट है पट ज्ञान में घट नहीं है ज्ञान तो है ना ज्ञान अनुस्यूचित है और घट पटम व्यावृत्त तो है अनुस्यता और व्यावृतता अनुवृत्ति और व्यावृत्ति एक आगे है ज्ञान की अनुवृत्ति हो रही है सर्वत्र और गठपट वाले विषयों का व्यावृत्ति होती जाती है अनुवृत्ति व्यावृत्ति अनुस्यता व्यावृत्तता जैसे शब्दावली प्रयोग होते हैं वेदांत में हमेशा विषय ज्ञान से व्यावृत्त और अनेकों वृत्ति ज्ञान जो हमें दिखाई दे रहा है ज्ञान हो रहे हैं ये सारे ज्ञान क्या है वास्तव में अभिन्न अनुस्यूत होने से सबोधो विषया श्रुदिकालीन ज्ञान विषयूता ज्ञान से भिन्न है किंतु न बोधात इन दूसरे ज्ञानों से वो भिन्न नहीं है स्वप्न ज्ञान अवत एवं इस प्रकार ने कैसे कर दिया जागृत स्वप्न श्रुति तीनों ही अवस्थाओं में तीनों ही स्थानों में ज्ञान एक सिद्ध हो गया एवं स्थान क्रेप्य का संवित संवित जो ज्ञान है एक हो गई इसी प्रकार जैसे एक दिन की तीन अवस्थाओं में एक ही ज्ञान था उसी प्रकार से दिनांतर में भी। इस दिन का जो ज्ञान अगले दिन का जो ज्ञान क्या है एक है आगे होने वाला ज्ञान पीछे हुए ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान है ज्ञान सब एक ज्ञान दृष्टिया ज्ञान ज्ञान एक होता है लेकिन विषय के कारण से हम कहेंगे उस दिन का ज्ञान है इस दिन का ज्ञान है काल को लेकर भेद कर रहे हो ना कहीं विषय को लेकर भेद होता है कहीं काल को लेकर भेद होता है कहीं देश को लेकर भेद होता है इसे ज्ञान का परिच्छेद केवल तीन है देश काल वस्तु देश काल और वस्तु यही तीन है जो ज्ञान का परिच्छेदक ज्ञान में भेद कर अतव दिनांतर में भी मासांतर में दिनांतर में इस तरह से पूरा पक्ष ले लो इस पक्ष का जो ज्ञान अगला पक्ष का ज्ञान एक है फिर मास एक मास अगले मास मास मासों में ज्ञान एक है और इसी प्रकार से ऋतु व संवत्सर बने अब्ध अब्ध बने वर्ष और इसी प्रकार से युग कल्प कल्पांतरों का सारा ज्ञान एक है मास अब्ध युग कल और कहा गेश अनंतांत कल्पों में जो ज्ञान का स्वरूप था वो एक ही था और आगे आने वाला अनंतान कल्प भी क्यों ना हो अनंतान ब्रह्मांड है होने वाला अनंतांत कल्प है मुंसारों में होने वाला ज्ञान भी का स्वरूप एक ही है ज्ञान का स्वरूप कोई अंतर नहीं पड़ता ग्यवने कधाम गदागाम शु करके भी पाठ दे दो दे। नास्तमे की क्यों ऐसा है क्योंकि कारण यह है ज्ञान न तो उत्पन्न होता है न तो ज्ञान नष्ट होता है न उदयती न उत्पाद नास्तमे की नीचे ना उत्पन्न भी नहीं होने वाला है वो विनाश भी होने वाला नहीं है वो इसीलिए वो नित्य होने के नाते वह संवित होता है जो उत्पन्न विनाश होने वाले होते वह अनेक हो जाते एक एक है, आकाश है नहीं एक लोग स्वयं जो ऐसा होगा फिर भी इसलिए तो का कौन फिर ज्ञान को ज्ञान को इस साधन से हम जान नहीं सकते अत लेकिन ज्ञान क्या कर रहा है हमें सारे विषय का प्रकाशन कर रहा है गढ़ ज्ञान हुआ तो ज्ञान ने गढ़ को प्रकाशित किया आज ज्ञान को सब प्रकाश मानना पड़ेगा इसे कहते ऐसा समित स्वयं प्रभा यह जो ज्ञान है इसे कैसी है वो स्वयं प्रकाश सब प्रकाश मानना पड़ेगा आज ज्ञान रूपी आपके आत्मा है ब्रह्म है आत्मा है और ज्ञान रूपा है सत्तम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ज्ञानात्मक जो आत्मा ब्रह्म स्वयं प्रकाश है आपके प्रकाश से ही सबको प्रकाशित करते हैं तमेव सर्वम तस्य भाषा विभाग सबोधा टीका में दोनों श्लोकों को टले सबोधा ज्ञान अनुभवा वह अतल कौन सा ज्ञान कृषि काल में जो हुआ अनुभव विषया विषय कौन था उसका अज्ञान अज्ञान से क्या है वह भिन्न है पृथक भवितर पृथक हो सकता है क्यों बोधत्त बोधवत इस अनुमान पर आ गया शोषित ज्ञान ज्ञान जो अनुभव है उपक्ष विषयाद अज्ञान भिन्न अगर क्या है साक्ष्य है, दृष्टानिकालीन शिश्रुति कालीन जो ज्ञान है वो कैसा है विशेष भिन्न है क्यों ज्ञान होने से प्रत्यक्षकालीन याप्नकालीन घट ज्ञान के समान न थे। और वही जो पुनः पशु करो शिशुतिकालीन ज्ञान कैसा है वो बोधांतरा नृद्यते साध्य बोधान्तर शोभिन्न नहीं होता क्यों बोधत्वा ज्ञान से स्वप्न बोधवत स्वप्न ज्ञान के समान दूसरा अनुमान से क्या कह रहा ज्ञानों का भेद पहला अनुमान से ज्ञान विषय का भेद है और दूसरा अनुमान से ज्ञानों का परस्पर अभेद फलितम कथयन उत्तम न्याय ना दिशती फलित कथन करता हुआ इत्र विचार करने का फल किन अवस्थाओं में ज्ञान के एकत्व और ज्ञान का विषय से भिन्नत्व शुद्ध किया इसका फल क्या है इसको बताने जा रहे हैं उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले कालांतरों में भी इसको इसी न्याय को युक्ति को लागू करना पड़ेगा ये युक्ति विषय से ज्ञान भिन्न होता है और ज्ञानों का परस्पर अभेद होता है इन्हीं इसी युक्तियों को कहा लगाएंगे एक दिन का अवस्था त्रम जैसे लगाए हो उसी प्रकार से दिनांतर में लगा फिर पक्ष में सप्ताह में है ना सप्ताह में लगाओ फिर पक्ष में लगाओ मास में ऋतु में है ना दो-दो महीने का ऋतु होता है फिर दक्षिणा उत्तरायण शन मास में फिर वर्ष में इधर से युग में फल में एक काल का सात लगा लागू करना है अर्षित करना है इस प्रकार से अनाद्यनंद काल तक भी जिकाल से और अंत काल से कभी ज्ञान क्या होगा एक रूप वाला होगा ज्ञान में कभी कोई भेद हुआ ही नहीं। जो भेद जिक्र है वो वृत्ति ज्ञान का आपको न्याय का ज्ञान है व्याकरण का ज्ञान है विषय को लेकर के हुआ ना व्यवहार कि इतना जानता हूं उतना जानते कम जानते ज्यादा जानते विषयों को लेकर के ना ये विद्वान है ये मूर्ख है अज्ञानी है ये सारा व्यवहार क्या है विषयों के अधीन होकर के जो जितना जानता है उसको उतना बड़ा विद्वान माना जाएगा वो तो विषयों को जानने पर ले, रहा ना इसलिए तो सर्वभूत अज्ञान के दृष्टिकोण में कहीं कोई अंतर नहीं भेद ही नहीं है उच्च नीच कोई व्यवहार विद्वान अविद्वान में कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता स्वर्ग दृष्टिया हो गया हम पढ़ लिखे हैं इतना पढ़ लिखे हैं उतरा पढ़ लिखे हैं तो बहुत बड़ा विद्वान है ऐसा व्यवहार कर लेता है और कितने तो पढ़ाई लिखा नहीं मूर्ख है या ज्ञानी है ये विद्यार्थी है कम भी पढ़ा लिखा है लोग एकदम तो छह विषयों का आचार्य कोई चार विषयों का आचार्य लिखते ही नहीं लिखते तो विषयों का ज्ञान के आधार पर ही भेद का व्यवहार हो रहा है लेकिन ज्ञान की स्वरूप दृष्टि विचार करते हैं आपका वहां कोई भेद है नहीं चाहे मूर्ख हो चाहे पशु हो चाहे पत्थर हो चाहे आदमी हो कहीं भी कोई अंतर नहीं है सबकी आत्मा और आत्मा का ज्ञान कोई अंतर को अन्यत्र जागरदादी जागरद आदि तीनों अवस्थाओं में संविध एक संविध जो है ज्ञान जो है एक ही है सर्ववाक्यम साधारण न्याया सर्ववाक्यम सावधारण भविधि निश्चित अर्थ देने वाला होता है क्रियापद का ध्यान कर लेना श्लोक में क्रियापद नहीं है एंजॉय लेना चाहिए ठीक उसी प्रकार से यथा दिवसे ज्ञान से जैसे एक दिन में अवस्थात्र में ज्ञान का भेद हुआ है तथा ठीक एवं अन्य दिवसे अन्य दिनों में भी जो होंगे उन अवस्थाओं में भी क्या होगा अनेकधा अनेक प्रकारे गेश अनेक प्रकार से दिना दर्जा लेना बीते हुए भी दिन भी लेना आने वाले दिनों को भी ले लेना इसलिए गत आगम्यु अतीत आगामी शो मास चैत्र आदिशु महीना क्या है चैत्र आदि अब्धेशु प्रभाव आदि जो संवत्सर का नाम अलग अलग हो साठ संवत्सर है साठ अलग अलग नाम युगेशु कृतादिशु कृतयुग तेटाग्वापरुग कलियुग कल ब्राह्मण होते हैं ज्ञान से अभेद ज्ञान का अभेद ही मानना पड़ेगा संविद एकत्व समर्थन फलम इस प्रकार से कालांतरों में अर्थात सदा तीनों ही कालों में ज्ञान का स्वरूप एक है ये स्थापित जो किया इसका फल क्या है उस फल को बता रहे नो उसका मतलब यह हुआ ज्ञान कभी उत्पन्न होता नहीं और ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं आत्मा की उत्पत्ति और नाश नहीं होता आत्मा न पैदा आत्मा न मरता है न जायते यथ संविध एक जिसलिए एक है अतः नो देती नो, नो देती कर क्या है नोत्प्य नागर नावि उत्पन्न नहीं होता के होता। साक्षिकोर उत्पत्ति विनाशे विनाश संविधा ग्रहीतुम कैसा निर्णय ले लिया आपने कारण है किसी चीज की उत्पत्ति या विनाश है होता है जो वह दूसरे ये साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है ना आपका जन्म हुआ आपने देखा उसको को मालूम ही नहीं ये आदमी को अपना जन्म का ज्ञान होता उसी को डेट ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए ना टाइम भी मालूम होना चाहिए माता पिता से क्यों पूछता है टाइम कौन से टाइम को पैदा हुआ था? जो पैदा होता वक्त आपको पता ही नहीं रहता पैदा हुआ कि तो दूसरे को मालूम होता है आप पैदा हुए इसी प्रकार से कोई चीज नष्ट हुआ दूसरे को ही मालूम होता है खुद को मालूम नहीं दूसरा ही तो बोलेगा ना अमुक तारीख को अमुक आदमी मर गया मरा हुआ बोलेगा मैं अमुख तारीख को मर गया वो कहां से बोलेगा वो मरा हुआ तो आगे नहीं बोल सकता मेरा डेट ऑफ डेथ यह है लिख लो भाई यदि किसी के मरने के डाउट हो जाए कौन सा तारीख मराता मालूम नहीं है जैसा हो जाता है ना आसमान लहर आ गया सुमान लहर में कई लोग घस गए कौन कौन तारीख को मर किस टाइम को मर क्या मर क्या नहीं अब तो वो मरा हुआ हाथ में आकर तो बोलता नहीं मेरा डेट ऑफ डेथ ऐसा है अमुख तारीख को मैंने मरा अमुख टाइम को मैं मरा ऐसे कोई आकर के आज तक तो बोला नहीं इसे किसी चीज के नाश का भी बोध उस नाश जिस वस्तु का हो रहा है उससे भिन्न साक्ष से ही होता है ना इसे कोर्टों नहीं किया है जिसमें हो रहा है उन दोनों पर निर्भर नहीं होता है जज उस साक्षण होता है तुमने तो देखा तक कि पूछेगा आपके उस समय क्या हो रहा था कैसे हो रहा था सब तो उसे पूछेगा घटना उत्पन्न हुई और घटना नष्ट हो गई और घटना जिनके साथ हो रहा है के जिनके साथ हुई है वो घटना उनसे प्रमाण नहीं माना जाता है उनको और तो पहुंचा हजार बार कसम खाके बोले मैं सच बोल रहा हूं उसको नहीं मानते भाई तो क्या बोलेगा जज साहब आज न्यायपालिका में न्यायाधीश तो साक्षी को पूछेगा कौन साक्षी है इसको पूछेगा घटना तो आपके साथ हुई है एक्सीडेंट आपका हुआ है आप जानते हैं कि आप गलत हैं कि सही हैं, गाड़ी अभी ठीक चल रही थी अगला वाला गलत गाड़ी गाड़िया आप सही बोल रहे हो सच बोल रहे हो कसम खा करके फ्री न्यायाधीश कहेगा तुम्हारे बात हम नहीं मानेंगे तेरे साथ घटना हुई है तुम इसमें झुट बोल सकते हो अपने स्वार्थ तुम झुट हो इसे पूछे साक्षी कौन है आपके अगर ये साक्षी है खड़ा कर दो लाइन चार पांच छह आदमी वो साक्षी भी जांच होगा आपका विरुद्ध वकील क्या करेगा वो साक्षी से बहस करेगा ऐसे चक्कर में डाल देगा वो गड़बड़ा जाएगा साक्षी आपका साक्षी फेल हो गया तो आपका कैसा फार रहा होगा सही है सिर्फ साक्षी पर निर्भर हुई ही नहीं हुई इसी इस तरह से कोई घटना हो कोई भी वस्तु हो किसी भी चीज के बारे में उत्पन्न विनाशशाली कोई भी चीज लीजिएगा उसकी उत्पत्ति विनाश का बोध उससे बिन साक्षी से ही होता है इधर से से ज्ञान ज्ञान ज्ञान उत्पन्न उत्पन्न होता, होता, आप हमें बताओ वो कौन सा साक्षी है जो देखकर के बोल रहा है ज्ञान उत्पन्न और विनाश हुआ है कोई साक्षी ज्ञान से बिन? आपकी आत्मा से बिन कौन है जो देख के कह दे आपको आपका ये चीज आत्म उत्पन्न आत्मा उत्पन्न होकर नष्ट इसे कहते हैं असाक्षित यो साक्षी रहित जो उत्पत्ति और विनाश विनाश यो असिदे साक्षी रहित उत्पत्ति साक्षी रहित विनाश कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता संसार में अर्थात उत्पत्ति और विनाश सदा साक्षियों के आधार पर ही सिद्ध होता है और साक्षी के बिना उत्पत्ति की भी सिद्धि नहीं होती साक्षी के बिना विनाश की भी सिद्धि नहीं हो सकती है जिसलिए ज्ञान कोई साक्षी नहीं होता अतएव ज्ञान उत्पत्ति विनाश सिद्धि नहीं हो सकती उत्पत्ति विनाश और असिद्धे और स्वयं की उत्पत्ति विनाश स्वयं भी साक्षी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता सोत्पत्ति विनाश सहयोग संविधा ग्रहितुम अशक्य स्वयं के द्वारा स्वयं की उत्पत्ति विनाश कोई ग्रहण नहीं कर सकता इसे ज्ञान भी स्वयं की उत्पत्ति हो स्वयं के नाश से ज्ञान के पर ग्रहण हो जाएगा तो आत्मा दोष हो जाएगा और एक ज्ञान की उत्पत्ति को दूसरे ज्ञान के देखा और इस ज्ञान के नाश को दूसरे ज्ञान में देखा यदि कहोगे फिर अनवस्था दोष हो जाएगा और दो एक दूसरे के प्रति करोगे अन्योन्या दोष होगा इसने उसका देखा उसने इसका देखा कहोगे तो अन्योन्याशय इसकी उत्पत्ति को उसने देखा और उसकी उत्पत्ति को पहले वाले ने देखा पहले वाले नाश को दूसरे वाले ने देखा था दूसरे वाले के नाश को पहले वाले ने देखा ऐसे कहोगे तो अन्योन्याशय दोष और दुर्गला कहोगे नहीं पहले वाले को दूसरे ने देखा दूसरे को तीसरे ने तीसरे को चौथे ने चौथे के पांचवे ने तो अनुवास दोष हो जाएगा स्वयं के स्वयं को देखने में आत्माशय दोष स्वयं को दूसरे के द्वारा मानने में अन्योन्यास में दोष और परंपरा मानने में अनवस्था दोष होता है इसीलिए स्वयं के उत्पत्ति विनाश को स्वयं ज्ञान देखता भी नहीं ज्ञान के उत्पत्ति विनाश को कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता स्वत्पत्ति विनाश हो तयव संविदा ग्रही तुम असक्यता और दूसरे ज्ञान से करो वो भी नहीं अभी हमने सिद्ध कर दिया है ज्ञान तो एक है अनेक ज्ञान ही नहीं वास्तव में एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को ग्रहण करेगा ये व्यवस्था ही तुम दे नहीं सकते तो हमने क्या सिद्ध कर दिया अवस्था त्रह में और इस प्रकार से एक दिन में दूसरे दिन में काल में युगों में कल्प पर्यंत, ज्ञान क्या है एक है जब अनेक ही नहीं एक दूसरे को ग्रहण किया ये कहना ही असंभव है संविधान तूसरा ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है आते ही खत्म हो गया पशु रहेगा महाराज फिर ज्ञान का पता अभावे भाने भावारे जगदान्तिम प्रसिद्ध दूसरा ज्ञान से पहला ज्ञान का प्रकाशन नहीं होता है कहते हो अर्थात ज्ञान का ग्राहक प्रकाशक कोई रहा ही नहीं तो सारा जगद अंधकार में पड़ेगा हमारा ज्ञान का प्रकाश हमारा ज्ञान है हमें किसी चीज की ज्ञान है या हम ज्ञान स्वरूप है कैसे पता चलेगा जो ज्ञान सबको प्रकाशित कर रहा है वह ज्ञान का प्रकाशन जब तक ना हो तब तक सबका प्रकाशन कर रहे से प्रमाण नहीं मिलेगा अब दीपक जले ही नहीं तो दीपक से सारा जगत दिखाई देगा कैसे मान लोगे दीपक आपने कभी जलाया है ना? तब आपको मालूम हुआ कि दीपक के जलने से गटपटाजी दिखाई यदि कभी दीपक जलते ही नहीं तो निर्णय हो सकता क्या दीपक से वस्तु का प्रकाशन होगा इसे दीपक का प्रकाशित होना पहला जरूरी है तभी दीपक अन्य को प्रकाशन कर पाएगा इसी प्रकार से ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा तो ज्ञान की अंदर अन्य का प्रकाशन होता है कैसे सिद्ध होगा? दीपक बलत जला सूर्य उगा तब हम मान लिए ओहो सूर्य के प्रकाशन प्रसार तो जगत दिखाई दिया सूर्य उगता ही नहीं तो एक क्या मालूम होता है कि सूर्य से जगत का प्रकाशन होता है मालूम होता है किसी को सूर्य उगा सूर्य प्रकाशरूक था अतएव हमें निर्णय ले लिया सूर्य के उगने से सूर्य के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है ज्ञान प्रकाशित ना हो सूर्य के समान तो ज्ञान के द्वारा गटाल का प्रकाशन होता है इसी डाप नहीं कर सकते अतएव अब बताओ ज्ञान का प्रकाशन कैसे होता है शब्द प्रकाशक है उस ज्ञान का प्रकाशन कैसे होता है सारे जगत का प्रकाशक लोक व्यवहार में सूर्य है और तो सूर्य का प्रकाशन कैसे हुआ सूर्य तो उत्तर उगता है तो सूर्य का प्रकाशन होता है तो जा रहे हैं उसी में तो भूमिका बांध रहे हैं और क्या उसी के तो भूमिका दे रहे हैं। स्वयं प्रकाशित करना वही कहते हैं नहीं तो जगत में अंधकार हो जाएगा ये जो ज्ञान का आभान हो जाए ज्ञान का भी आधान हो जाए तो जगत अंधकार में चला जिसे सूर्य अप्रकाशित हो जाए तो जगत में क्या रहेगा अंधकार ही अंधकार जाता है उसी प्रकार से जब ज्ञान की अप्रकाशित हो जाए तो घटपटादी किसी चीज का प्रकाशन ही नहीं हो पाएगा इसको दे जगदाम दोष जगत में अंधकार जगत कोई व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे हम पित्त तब जगह स्वयं प्रभा यह ज्ञान स्वप्रकाश अत्र प्रयोग यहां पर अनुमान किया जा रहा है संभित स्वयं प्रकाश अवेदित सदी अप्रोक्षता संबित कैसा है स्वयं प्रकाश क्यों वह अन्य साधनों से वेद्य नहीं है अन्य किसी प्रक्रियाओं से वेद्य नहीं होते हुए अप्रोक्ष शुरू कर दो यह साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म किसी इंद्रिय आदि व्याप्ति ज्ञान उपमिति ज्ञान है ना शब्द ज्ञान अर्थापत्ति ज्ञान अनुप्र ज्ञान आदि तो छह प्रमाण है ना हमारे पास वेदांत में इन छह प्रमाणों के द्वारा प्रकाशनीय वस्तु नहीं है प्रकाशीय नहीं है आदेश को हम क्या कहते हैं अवैध कह देते अवैध कहने मात्र से समझना उसका भानी नहीं होगा इसे कह दिया अप्रोक्ष साक्षात अप्रोक्ष साक्षात अप्रोक्ष को ही दूसरे शब्द में क्या लिखा जाता है अप्रोक्ष है ना साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म साक्षात अप्रोक्षात का मतलब क्या कैसा अप्रोक्ष है वो साक्षात अप्रोक्ष साक्षात अप्रोक्ष का मतलब क्या किसी भी प्रकार के माध्यम से कर्ण से साधन के बिना अप्रोक्षा और हम कितनी भी घट पड़े तो वो देख रहे हैं है साधनों से देख रहे हैं ना आंख से देखते आंख नहीं हो तो क्या देखोगे कान हो ना हो ठीक तो क्या सुनोगे जीवा खराब हो जाए तो क्या टेस्ट पता चलेगा आपको स्वाद का मैंने ये सारी वस्तुओं का ज्ञान जो है हमें किसी किसी साधन से करण से प्रमाण से होता है वो ज्ञान का अनुभूति कैसे हो रहा है? किसी प्रमाण से नहीं साक्षात अप्रोक्ष कर लिया उस साक्षात की व्याख्या लिखते क्या लिखते हैं हम लोग यहां अवैध अनुमान ही हो सकता है कि आत्मा के समान दूसरा कोई आत्मा तो मिलेगा नहीं दो आत्मा ही क्या दो ज्ञान ही क्या नहीं एक ही ज्ञान सिद्ध कर चुके हो इसे व्यतिरिक अनुमान होगा जो स्वयं प्रकाश नहीं है वो अवैध अप्रोक्ष नहीं होता जैसे घट घट कैसा है अवेद्य होता वो अप्रोक्ष होता वह अप्रोक्षण घट में क्या है वेद्य विषित्व ना अवैधत्व घट में नहीं है अतः वो स्वयं प्रकाश में नहीं पर प्रकाश में हो गया वित्रे का अनुमान कर देना इसे कहते वितरग घटवत कोई प्रश्न पूछ सकता है तुम्हारे हेतु में जो विशेषण है ना अवैधत्व या सिद्ध है विशेषण आसिध दोष है संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो अवैध है पूर्व ये कहता है हर चीज वेद कुछ भी अप्रमेय नहीं है सर्वम प्रमेयम मानते हैं सर्वम प्रमेय वाचत्व ये तो क्या ना केवल आना भी सर्वम प्रमेय वाचा प्रमेय है होने से यद्य दुर्वाच्यम तत्म अतः पूर्व के दृष्टिकोण में ज्ञान भी क्या हो गया मानस प्रत्यक्ष विषय हो गया ये तो नहीं मानते ना ज्ञान का भी हम प्रत्यक्ष करते हैं मन से मानस प्रत्यक्ष विषय आत्मा का मन आत्मा का संयोग से आत्मा ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको तो मन ने अनुभव कर लिया प्रत्यक्ष कर लिया सुख साक्षात्कार इंद्रियम मन ये तो कहा ना इसलिए मन का सुख आदि से क्या लेना सुख दुख ज्ञान भी आ गया उसमें सब सब के साक्षात्कार का साधन रूपा इंद्रिय मन है उनके मत में क्या है ज्ञान भी वेद्य है इसे पूर्व पक्ष वो खड़ा हो गया नहीं आई कहता है आपका जो विशेषानंद हेतु में अवैधित्व एक गड़बड़ हेतु है ठीक नहीं विशेषान्त क्या हमारे मत में ज्ञान क्या है वेद्य होता हुआ अप्रोक्ष है घट के समान इसे उनका कहना है नचा सिद्धांत कहते हैं नचाय हेतु हमारा हेतु में जो विशेषण है वो असिध दोषग्रस्त नहीं हो क्यों संविधा स्वसमित क्योंकि आवेदन मान लो ज्ञान को वेद मान रहे हो हम उनसे पूछते हैं ज्ञान यदि वेद्य बताओ स्वसमिद क्या पर संविध्य स्वयं की अगर समझिए तो कर्तिक विरोध होगा स्वयं कर्म हुआ वेद हो गया और स्वयं उसका प्रकाशक वेदिता भी हो गया प्रकाश्य प्रकाशक भाव एक में नहीं होता स्वयं प्रकाशी भी हो जैसे घट प्रकाश्य दीपक प्रकाशक है भिन्न है ना प्रकाश और प्रकाशक भिन्न होता है आप कहेंगे दीपक प्रकाशक है घटाधिका आपके अंक के लिए दीपक प्रकाशित नहीं है दीपक है कौन देख के बोल रहा है आंख प्रकाशित है, है किसका दीपक दीपक का जो भी हो प्रकाशक और प्रकाश ये दोनों हमेशा भिन्न होते हैं ये देखने को मिल रहा है ना हमेशा प्रकाश अलग होता है प्रकाशक अलग होता है करता और कर्म प्रकाशक मने करता प्रकाश्य मैं कर्म भिन्न होता है हमेशा लेकिन ज्ञान के मामले में यदि कहोगे ज्ञान ने स्वयं को प्रकाशित कर दिया तो मतलब क्या हो गया ज्ञान खुद का प्रकाशक हुआ है है ना अगर ज्ञान प्रकाश भी है ज्ञान प्रकाशक भी है तो कर्ता कर्म दोनों एक में आ गया कर्त कर्म विरोध हो जाएगा जैसे कोई कह दे आप कहां से पैदा हुए किसे पैदा हो मैं अपने से पैदा हो गया अरे आपने से पैदा अपने बाप नहीं था बापा कोई नहीं मैं अपना पैदा हुआ माँ बाप से पैदा नहीं हुआ ऐसे कोई कहेगा तो मान लेंगे तो कर्तिक्रम विरोध है वहां स्वयं के द्वारा स्वयं की उत्पत्ति जैसे नहीं होता स्वयं के द्वारा स्वयं का प्रकाशन भी नहीं होता दूसरे से ही होता है अच्छा ज्ञान भी इसी प्रकार से कह दोगे तो ज्ञान में लेकिन दोष आ जाएगा क्या कर्तिक्रम एकता स्व संवेद्य ज्ञान को स्वसंवेद्य मानोगे स्वयं कि मानोगे स्वयं प्रकाशक है स्वयं प्रकाश्य है तो कर्मृत्व कर्मत्व एक में आ गया ऐसे कर्तव्य विरोध दोष आ गया पर एक ज्ञान का प्रकाशन करने का कौन दूसरा ज्ञान तो तीसरा ज्ञान, ज्ञान प्रकाशन का प्रकाशन करेगा कौन तीसरा ज्ञान ऐसे करोगे परवेद्य अनवस्त जाएगा इस तरह स्व संविद्य भी पर संवेद्य भी नहीं है अर्थात वेद्य ही नहीं है अवेद्य है इस अवेद्य है फिर प्रकाश कैसे हो जाएगा? अवेद्य होता हुआ वह अपोक्ष होने के नाते क्या कहेंगे स्वयं प्रकाश अतः इसलिए स्वप्रकाशत् भाषमाया संविध सर्वाव भाषकत्व संभव सब प्रकाशक भाषमान है वो संबित ज्ञान ज्ञान कैसा है सकाशक भाषमान इसीलिए वो सर्व का अवभाषक भी हो जाता है सदी का प्रकाशक हो जाता है संभवात न जगदान प्रसंगा जगत में अंधकार और जगत का ज्ञान व वोष का प्रसुति नहीं होगा जगत में व्यवहार ही नहीं होगा ये दोष आप नहीं दे सकते तो ज्ञान स्वयं प्रकाश स्वरूप है अब प्रकाश्य भी नहीं है प्रकाशकत्व की कल्पना मात्र की जाती है कि क्योंकि प्रकाश ही है वो क्या है वो प्रकाश है वो प्रकाश स्वरूप लेकिन उस प्रकाश स्वरूप स्वयं भाषित होता हुआ अन्य को भाषित जब करने लगता है तो हमें उसमें प्रकाश प्रकाश का आरोप कर देते हैं और घटाधि को हम क्या कहेंगे हैं। प्रकाश कह देते इसलिए स्व प्रकाश भाषमाया हाँ हाँ संविधा सब प्रकाशक भासित होती हुई जो ज्ञान है समित है वो क्या है सभी का औभाषक है यही से ही व्यवहार होना संभव है अतएव जगत में व्यवहार भाव रूपा जगत मनी जगत व्यवहार भाव रूपा दोष नहीं हो सकता इतिभाव श्लोक का भाव है तात्पर्य है अब अगले श्लोक के लिए अवतरणिका दे इसे क्या अब तक शास श्लोकों में उससे पहला दो को मंगलाचरण में समझो पांच श्लोकों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया ज्ञान एक है नित्य है स्वप्रकाश है ज्ञान एक होने से नित्य और वह स्वप्रकाश है पूर्व कहता है ठीक है मान लिया ज्ञान एक है नित्य है सप्रकाश है इसे क्या फायदा श्लोक में यम आत्मा अतिशित कर प्रेमास्पद व्यद मान भूव विभूस प्रेमात्मी सचिता और आनंद करना है ना आत्मा को चित्रपित कर दिया आपने आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप होने से वो सदरूप भी है ये नित्य होता है वो सत्य ये नित्यम तत्सत्यम नित्यम तत्सत्यम सत्य का व्याख्या क्या है त्रिकाल आबादित्रीनों कालो में जो अबाधित है वो कौन आबादित होता है जो नित्य होता है सत्य सिद्ध हो गया हो गया आत्मा अब आत्मा तीसरा आना है आनंद को सिद्ध कर दे इसके लिए हम आरंभ करतेम यम से क्या लेना समिट जो ज्ञान स्त्रिंग प्रयोग करें इसलिए समिट शब्द स्त्रिंग इसलिए यम प्रयोग कर रहे हैं पर तो आत्मा है यम बोले क्या लेना ज्ञान को ज्ञान क्या है आत्मा भर जो ज्ञान है वही आत्मा है जो ज्ञान क्या है वो आत्मा है। पक्ष हो गया ज्ञानम पक्ष क्या है ज्ञानम साथी है आत्मा ज्ञानम आत्मा नहीं एक क्या बोलते हैं ज्ञानवान आत्मा हम बोलते नहीं ज्ञानवान आत्मा नहीं ज्ञानम है आत्मा अगर ना ज्ञानाधिकरण को आत्मा कहते हैं हम ज्ञान को आत्मा ही आत्मा सिद्ध करने रहे हैं ज्ञान ही आत्मा ज्ञान आत्मा भवित मरुति क्यों नित्य स्व प्रकाशत्ता नित्य होता हुआ स्वप्रकाश होने से नित्य होता हुआ स्वप्रकाश होने से ज्ञान व्यतिरिक्त समझना पड़ेगा ये न तद यथा गुस्सा जो नित्य नित्योद प्रकाश तो नहीं है वो आत्मा नहीं है जैसा घट घट कैसा है घट नित्य नहीं है अनित्य है, और वो सब प्रकाश ही नहीं है जो नित्य नित्योत्तर सब प्रकाश नहीं होता वो आत्मा भी नहीं होता ठीक है ना वो आत्मा भी नहीं है जैसे घट अत जो वस्तु नित्योत्तर सब प्रकाश होता है वो आत्मा हो सकता है गौण है वो ज्ञान क्या सिद्ध किया नित्य प्रकाशन सिद्ध गया आत्मा में सिद्ध करने के द्वारा हमने सत्यत्वित सत्यत्व साक्षात सिद्ध हो गया आनंद तीन में से आत्मा में सत्य और चित्त दो सिद्ध हो जो ज्ञान ये अवस्था त्रय में अवस्था त्रय का अनुभव कौन कर रहे थे आप कर रहे थे है ना जागरण अवस्था का अनुभव आपने किया सफल अवस्था का अनुभव आपने किया है अवस्था भी आपने किया और रोज रोज तीन अवस्थाओं को आप ही कर रहे हैं इस तरह से रोज रोज महीना साल सारा जिंदगी कल्पों तक युगों तक सारे समय में अनुभव कौन कर रहा है आप ही कर रहे हैं अगर आप ज्ञान हैं, अर्थात आत्मा है आप ज्ञान रूपी आत्मा है आप ही ज्ञान रूपी आत्मा है अतएव आप सदा रहे और सदा एक रूपे में सारी चीजों को ग्रहण करते रहे इसलिए संवेद ये जो आत्मा है वह नित्यत्व अतिरिक्त सत्यत्व भाववार से अतिरिक्त सत्यत्व शत्त अलग चीज नहीं है जो नित्यत्व सिद्ध हो तो सत्यत्व सिद्ध हो सत्य और चित दोनों चित का एक कोने से चित नित्य मन संवे सत्य सिद्ध हुआ और ज्ञान क्या है? आत्मा है। आप क्या हो गए आप नित्य हो गए सत्य हो गए ज्ञान रूप हो गए क्योंकि नित्य से अतिरिक्त तो सत्य तो कोई मृतक वस्तु नहीं है नित्यत्म सत्यतम तद नित्यम सत्यमिति वाचस्पति मिश्र उक्त वाचस्पति शांत साहब कह दिया नित्य है जो सत्य है जो तद य नित्यत्व असत्य जिसके अंदर है वह नित्य है और वही सत्य है जो भिन्न चीज नहीं है आत्मा इस तरह से आप जो आत्मा है क्या है आप सत्युद्ध हो गया और आप जो आत्मा है आप चित्त है ये भी अब रह गया आत्मा में आनंद रूप करना उसके लिए आरंभ करते हैं आत्मा ना आनंद रूप तुम अपनी आत्मा आनंद रूप है इस बात को सिद्ध करने के लिए श्लोक का आगे हिस्सा है आत्मा परमानंद स्वरूप है आत्मा इतने अनुसज्जते आत्मा की सम्मान में जोड़ लो आत्मा यदि अनुसजते अनुवृत्ति कर लेना शव, परानंदा शव, परानंदा नंदीति परसौ आनंदस्तानंदर्दे सुखस्वता निर्देश सुखस्वूप सा निरपेक्ष निर्देश सुखस्वेक आत्मा निर्देश सुखरप निर्देश आनंद क्या प्रमाण है तब कहते हैं है? पर प्रेमास्पदत्वाप्रेमास्पर प्रेमा अत्यंत प्रिय वस्तु कौन है आपके आपके संसार लिए आप खुद का आत्मा ना देते कथाकार लोग भले कहते हैं ना आदमी बेटा मर गया तो मैं मर गया चला बेटा मरना नहीं चाहिए पत्नी मरना नहीं चाहिए पति मरना नहीं चाहिए डॉक्टर पास ले जाते हैं आदमी को बेटा भाग बीमार है सीरियस हो रखा है डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब आप जो को कौम करने को जमीन मकान का सब बेच दो कितना करोड़ रुपया मांगो ला के देखा बेटे को जिंदा कर दो डॉक्टर कहते ठीक है, है भाई ले आप पैसा ले कोशिश करता हूँ तो कोशिश करते करते जब वो सब फेल होने लगता है कहता भाई मैं क्या करूँगा मैं पूरा प्रयास किया मेरे से तो पैर पकड़ लगा डॉक्टर कहे नहीं किसी तरह से करो आप और ये डॉक्टर कहे ये देखो तुमको मरना पड़ेगा तुम मरोगे तो तुम्हारे बेटा को मैं कर सकता हूँ लेकिन तुमको मरना पड़ेगा क्यों तुम्हारे हार्ट को निकाल दूंगा तो मर जाएंगे नहीं मरेगा तुम्हारे हार्ट को निकाल के उसके हाथ उसमें डाल दूंगा उसका हाट तुम्हारे हाथ में डाल दूंगा तो बेकार हो चुके उसके हाथ को है इसी तरह बेटा मर रहा तो उसके हार्ट को तुम्हारे में डाल दूंगा और तुम्हारा बढ़िया हार्ट उसमें डाल देता हूँ वो जिंदा हो जाएगा तो मर तो गया लेती तब बाप कहते मरने के बेटे को जाने के हम क्यों मरेंगे उसके चिक करना हम नहीं मरेंगे मरने दो तो। कहते तो फिर तो जल्दी मार डालो खत्म करो तुझे जल्दी बाप कह बेटे को जल्दी खत्म करो उसको हाँ तो हम फलत करेंगे जब माल में मोगे जिंदा रहना नहीं है और उसकी मैं क्यों मैं भी मरना नहीं चाहता और जो मरने देना ही है फिर फलत पैसे क्यों खर्च करूंगा इंजेक्शन ऐसा दे जल्दी खत्म हो जाए और जल्द फूक पाकर तैयार कर दिया तो दुनिया ऐसी है के बेटा मरना नहीं चाहिए खुद मरने को तैयार तो यार है मरने या के बाद डॉक्टर कहे ऐसे तुमको घाट निकाल दे मर जाओ तू बेटे के लिए कोई नहीं बात बाप करता यही सब जगह ला है भाई बहन हो पति पत्नी हो सब जगह ला हुआ सारे रिस्क होते है? कोई किसी के लिए मरने वाला क्यों क्योंकि आपका प्रियतम वस्तु संसार वह आपकी अपनी आत्मा नहीं है दूसरा नहीं है। पुत्र नहीं है पुत्री नहीं है बच्चा नहीं ये नहीं संपत्ति नहीं भाई नहीं बहन नहीं बाप नहीं कोई नहीं इसलिए आप क्या चाहते सारी दुनिया मर जाए जैसे कोई है ना जैसे तो पाकिस्तान युद्ध होता था ना पाकिस्तान के साथ तब जो है हम लोग बचपन ब्लैकआउट करते थे पूरा शहर को अंधकार लाइट रहेगा तो ऊपर से प्लेन लग गिरा देगा वो इसे पूरे शहर को अंधकार करने बोलते थे शहरों टॉर्च भी नहीं, नहीं, नहीं, नहीं जलाना ऊपर से तो जाग से देख लेगा पायलट और बम गिरा देगा ये शहर है समझ गए पूरे अंधकार करते तब हम लोग बोलते थे बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे हर देखो पिताजी तो गए युद्ध में भूमि मिलिट्री में तो युद्ध भूमि आते थे हम लोग देखो बम गिरे तो कोई बात नहीं गिरने भारत पर गिरने ले कोई चिंता हमारे ऊपर नहीं, गिर नहीं गिरना चाहिए शहर में गिर जाए कोई आपत्ति नहीं वो उधर गिर जाए नॉर्थ बेंगलोर में यहाँ नहीं गिरना जैन में नहीं गिरना चाहिए जहाँ हम हैं और यहाँ गिर जाए तो पड़ोस में गिर जाए कोई आपत्ति नहीं हमारे ऊपर नहीं गिरना लास्ट में कहते हमारे घर पर गिर जाए तो भी आप पत्ति मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए उस समय समझ में नहीं आती थी वेदांश श्रवन करते थे ना तो समझ में आता देखो हम लोग कैसे थे अपने आप को समझते हैं संसार में बाकी सब मर जाए घर के भी ना घर पर भी गिर जाए कोई आपत्ति नहीं मेरे ऊपर नहीं गिरना मतलब क्या घर के ऊपर गिरे और घर के सब लोग मर जाए तो भी आपत्ति मैं चिंता रहू बाकी सब सहा चलेगा अर्थात आपके अपना आत्म स्वरूप आत्मस्वरूप वस्तु परम प्रेम का विषय पत्नी बच्चे आदि कुछ है नहीं है परम प्रेम का विषय तो अपनी इसके तो क्या करे आत्मा परमानंद स्वरूप है। क्यों परम प्रेमास्पद का हेतु है निर्देश प्रेमास्पद का विषय वह करे आत्मा परमानंद निर्देश सुखस्वरोप क्यों था था था था तो तो तदेतमार यत यस्म कारण निर्देश प्रेम स्नेह आद विषय परेमास्पद की व्याख्या कर रहे करें पर व्याख्या है पर निपालक निर्देश पर शिकोने के कारण निर्देश तारतम्यताहित बाकी सब प्रेम में क्या है उसके से एक ज्यादा प्रिय उसके से और ज्यादा प्रिय उसके से और ज्यादा प्रिय बोल सकते हो आप है ना लड्डू ठीक है लड्डू भी अच्छा है मिठाई अच्छा है ठीक मिठा है उससे ज्यादा अच्छा हमको कौन सा लगता है कोई और मीठा का नाम लोगे? गुलाब जामुन अच्छा लगता है गुलाब जामुन से थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है हमें रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला से ज्यादा प्यारा मीठा कौन सा है यदि कोई पूछेगा लाजोग बहुत बढ़िया होता है राजभोग का नाम देगा तो उससे भी प्यारा कोई मिठाई है? तो ये सब प्रेम में क्या है ये भी प्यारा ये भी, भी प्यारा वो भी प्यारा लेकिन फिर भी इससे ज्यादा वो प्यारा उससे ज्यादा ओ प्यारा उससे ज्यादा ओ प्यारा दिख है से दिख रहा है असातशे का दिख रहा है एक ऐसे प्रेम का अंत कहा है प्रेम ये अतिशे का अंत जिसके बिना जी नहीं सकते वो अपने आत्मा के इसे कहते हैं वो निर्दिश निर्देशय निरुपाधिक होने की निर्देश बाकी सब सौपाधिक है ये बेसन से बना है ये इससे बने उससे बने उससे बना है थोड़ा इसमें भी ज्यादा होते कम होते दूध होते छेना होते वो होता है कुछ कुछ उपाधियां है उपाधियों की वजह से तारतम्यता होती है और निरुपाधित सुख होता है वो तारतम्यता रहित सुख होता है निरुपाधिक होने से निर्देश प्रेम राम स्नेह विषय विषय होने आस्पद आवानी अत्र मात्मा परमांद रूप परेमास्प यह पर नवती नाशुम परम यथा घट जो पर नहीं है वो परम प्रेमास्पद भी नहीं होता जैसे घटना तो पंचाव अनुमान प्रयोग कर रहे प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन पांचों प्रयोग कर रहे देखो प्रतिज्ञा क्या है आत्मा परमान रूपा इसका कौम दे, दे, दे देखो आत्मा परमान रूपा या ये प्रतिज्ञा परप्रेमास्पद् हेतु और उदाहरण क्या यह था उदाहरण तो उदाहरण वाक्य वाक्य उसके बाद उपनय उदाहरणवाक्यक्य पड़ेगा तथा न पड़े, ये बोलना पड़ेगा में क्या होता है न जोड़ी जाती है तथा पर प्रेमस्पद न ऐसा ये नहीं है अर्थात क्या है? परम कौन आत्मा वाक्य अभिगमन अर्थात आत्मा नहीं तो कर, -कर में क्या परमानूपती है दृढ़ता करने के लिए ऐसा नहीं है ऐसा मत कहो इसका मतलब क्या ऐसा ही है ले लोग तो कहते धिकार है मेरे। अपने आप को धिकारते ना अरे मैं कितना बड़ा पाप कर दिया मुझे धिक्कार हो मैं बा पाप हूं ऐसे से बोलते हैं लोग खुद को धिकारते हैं अपने आत्मा को धिकार नहीं धिकार रहे लेकिन प्रेमास्पद होगा तो धिकारेगा प्रेम हो तो क्यों प्रेमास्पद को कोई धिक्कार नहीं कर सकता अपने गोली मार लेते तो प्रेमास्पद को गोली मार सकता कोई कैसे मारोगे एक बार एक जहाज जल जहाज चल रहा था जल जहाज चल रहा था तो उसमें कई लोग थे पहले होते थे ना हजार लोग जाते थे उसमें तो एक आदमी था वो ऊपर ध्यान में बैठा हुआ था मस्त और उसमें अचानक तूफान आंधिए वो जहाज वाले को मालूम होता है ना बहुत दूर में मालूम हो जाता सिग्नल मिल जाते हैं तो उन्होंने अनाउंस कर दिया जहाज के सब है अपने अपने बचने का रास्ता देखो अब बहुत भयंकर तूफान आ रहा है ये हमारे जहाज है पलट पलट हो सकता है कुछ भी हो सकता है अपने अपने ट्यूब टाप बा के लिए आप देखने लगे कहा ढूंढते ढूंढते हो गई ऊपर मिला अरे क्या तुम बैठे हो यहां पर ध्यान करते चलो अनाउंस हो गया मरेंगे साहब अभी बचने के ट्यूब बांध कुछ करो बहुत चिल्लाई अपने ध्यान में मर हिलाया क्या हो गया क्यों परेशान पिस्तौल क्यों हंस रही है क्यों हंस रही है वो कहती है मुझे मालूम आप मेरे को बुरी मान नहीं सकती उम्मीदवार पत्नी जैसे तुम मेरी प्रिया है तो मैं तुम्हें गोली मार नहीं सकता उसी प्रकार से मैं भगवान का प्रिय हूं तो मुझे भी भगवान मार नहीं सकते सारे पूरी जान डूब जाए अरे मुझे भगवान नहीं मार मैं भगवान का ध्यान करना कैसे भगवान मर को मार लेंगे तुम्हें इतना विश्वास है मुझ पर कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा तो सर से मेरे को भी विश्वास है उस भगवान पर कि जहाज नहीं डूबेगा ये विशेषता हो जो त्रात्रिक है जो परम होता है उसे कोई मारना नहीं चाहेगा जैसे पत्नी में विश्वास थे मैं मेरे पति का परम प्रिय हूं इसलिए वो जानती थी मारेगा नहीं मेरे को इसलिए भगत भी जानते थे भगवान का मैं परमप्रिय हूं इसे वो भी चाहे विश्वास था कि भगवान मेरे को मारेगा नहीं इधर से आप अपने आप में खुद के प्रिय अत्यंत प्रिय हो और अपने आप हो क्यों अपने आप मार डालते हो इसका मतलब है आत्मा परम प्रिय नहीं है ऐसे पूर्व पक्षिषण का करता नीम मानवाद प्रेमास्पदत्म एवं असिधम वह प्रेम का विषय नहीं होता आत्मा कि आत्मा आज्ञा आत्महत्या कर लेते ना लोग वो दृष्टि कौन कर रहा है शरीर का मरने से पूर्वक्ष है ना पूर्पक्ष कर रहा है शरीर का मरने से वो सोच रहा है आत्मा का मरना करा रहा है करते हैं आत्महत्या अरे शरीर की हत्या की आत्मा को हत्या कर सकता है वो अपने शरीर को मार डाला व्यवहार क्या बोलते हैं लोग आत्मा हत्या कर दिया खुद की आत्मा की उसे हत्या कर दिया नहती नहन माने शरीर कहा गया उसके तो बावजूद भी अज्ञान वश् में क्या होता है लोग ठीक है आत्महत्या कर दिया वो अपने आत्मा को मार डाला उसी पूर्व पक्ष यहां पर लोग कहते हैं धिक्कार है मेरे को मैं महापापी हूं मैंने बड़ा पाप किया है ऐसे कह रहे इसका मतलब क्या अपने आत्मा को प्रिय नहीं मान रहे हैं आपने कहा आत्मा प्रीतम होता है लेकिन वास्तव प्रिय भी नहीं होता है ये पूर्व पक्ष है यदि प्रिय होता तो ऐसे धिकारते नहीं आप जिम्मा में द्वेश्ध मार द्वेष उपलब्ध है अरे प्रेमास्पद्व सिद्ध है कुछ पर प्रेम जब प्रेम का विषय नहीं है तो परम प्रेम का विषय कैसे हो जाएगा वो निर्षय प्रेम का विषय कैसे होगा प्रियतम कैसे हो जो प्रिय ही नहीं है वो प्रियतम कैसे हो सकता इत्या तस तस तो है इत्या संजय संबंध निमित्त अनिता सिद्धत्वा नैमित्तिक है जो चिल्ला रहा है बोल रहा है धिकार वगैरह वगैरह वो टेम्पोरि है नैमित वास्तव में वो अपने प्रियतम ही मानता